हरि ओम तत्शमतेम चंद्राय नम चरण कमल परमहंसास्वादितकमलचिन्मकंदा भक्तजन मान चंदीचंद्रय बाग से वदने लक्षसी ये हृदय संवि नृशुंभमह भजे विस्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाख्यम परा जगद्धा नमा सत् प्रह्लाद नारद पराशरपुंदर का व्यांबरीकसौनकू गार्जुन वशिष्ठ विभीषणादी पुण्या वाछा कलतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य पति पाव्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री श्री रामा श्रीसीताथसमारीरा मध्यम अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरम परा गो नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभे च नमो ब्रह्मसुताभ्य पवितभ्यो नमो नमः वर्णाथसघा रसा संदसा मंगलाना चर्ता वंदे वाणी विनायक श्री सीताुणग्राम पुण्य विहारिण वंदे ज्ञान कवीश्वर कपिल गिरा अरथ जल बीचम कहत भिन्न न भिन्न बंदौ सीताम पद जिन ही परम कयुन्न सीयवी उरमिला सुतरती वरवाम चार उश्वन चार अंगतन तुलसी करत प्रणाम बंदो तुलसी के चरण जिनकी जगकार कलि समुद्र भूड़त लखो प्रकट्यो सप्त जहाज कुंदु समे हो रमण करुणा जा दीन परमेश करह कृपार गनमयन प्रणवन पवन कुमार फलवन पावक ज्ञान घन जाहृदय आगार बसहीप धन बंदौ गुरुपद कन्या कृपा सिंधु नर रूप हरि म कुंज जासु वचन रवि करगवन गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद वंदन किए आशही न अने get yeah. yeah. रामचरित मानस जू की गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री स्वामी मलूकदास जी महाराज की जय जगदगुरु श्रीमदाज्य रामानंदाचार्य भगवान की जय सदगुरुदेव श्री, श्री भक्तमाली जी महाराज की जय सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय सव संत की जय, सब विप्रन की जय, सब भक्त की जय समस्त ब्रजवासी की जय जय जय श्रीतारे जय जय श्री सीतारा णम भक्त वांछा कल्प तरु भक्त वत्सल भगवान श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी के चरणाश्रय में श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन वंशीवट ज्ञान गुदरी गोपीश्वर महादेव जी की सन्निधि में स्थित श्री मलुक पीठ के इस दिव्य भव्य सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में गुरुजनों की भावमयी सन्निधि में पूज्य संतों की ब्रजवासियों की ब्राह्मणों की वैष्णवों की मंगलमयी उपस्थिति में चातुर्मास्य महोत्सव के क्रम में प्रातः काल हम लोगों को श्री गौरांग लीला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और अपराह्न काल में श्री रामचरितमानस जी के क्रमिक प्रवचन के रूप में सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है बड़ी अद्भुत लीला हो रही है महाप्रभु जी की आज से संकीर्तन रास आरंभ हो गया भैया जीवन में यदि भगवत प्रेम जागृत करना चाहते हैं नाम की निष्ठा वैष्णवों के प्रति निष्ठा भगवत प्राप्ति का दृढ़ संकल्प यदि पुष्ट करना चाहते हैं तो अत्यंत भाव से श्री चैतन्य लीला का दर्शन करें ऐसा अवसर जल्दी जीवन में मिलता नहीं है एक महीने तक लगातार हम लोगों को श्रीमन महाप्रभु जी की लीला देखने का सौभाग्य मिलेगा अनुष्ठान पूर्वक व्रतपूर्वक हम लोग उसका दर्शन करें उधर विराम उधर विधान स्वामी जी उधर उस हम लोगों को दर्शन करने का अवसर मिल रहा है अब इस समय हर श्रावण में चैतन्य लीला होती है कि नहीं होती है अब, अब बंद हो गई क्या है, है? जय सिंह घेरा में होती है, है? आठ दस दिन बस नहीं पहले स्वामी हरगोविंद जी की 40 दिन होती थी लीला और जयसिंह घेरा में तो पूज्य स्वामी श्री राम जी शर्मा जी और फतेह कृष्ण जी दोनों एक साथ होते थे और बड़ी अद्भुत लीला वहाँ भी लगभग एक डेढ़ एक महीने की लीला होती थी हैं हैं पंद्रह दिन तो ऐसा अवसर एक महीने श्री चैतन्य लीला फिर रास लीला राम लीला भक्त चरित्र सब देखने को मिलेगा ये दो महीने का ये जो लीला दर्शन का सत्संग है ये सबके लिए उपयोगी छोटे बच्चों के लिए भी उपयोगी है क्योंकि दृश्य के रूप में देखकर वो भी बहुत सी प्रेरणा ले, ले लेते लाभ ले, ले लेते हैं श्रवण तो सुख है ही है समाहित चित से श्रवण किया जाए तो श्रवण भी दर्शन बन जाता है लेकिन हम लोगों का चित वैसा है नहीं लीला में दर्शन में और भी श्रवणा और फिर बीच बीच में कीर्तन भी तो दर्शन श्रवण कीर्तन तीनों आ, साधन भगवत कृपा से लीला दर्शन में बन जाते हैं हम लोग दर्शन करें लीला का आज दो चोरों पर कृपा हो गई लूटने आए थे खुद लूट गए हरी बोल हरीबोल करके नाचने लगे और ब्राह्मण पर कृपा हो गई तीर्थवासी ब्राह्मण पर भी कृपा हुई दो बातें हैं एक तो कुछ भी नया नहीं है कुछ भी नया नहीं है एक बात तो यह है दूसरी बात है जो कुछ है सब नित्य है उसमें भूतकाल नहीं है नित्य है श्री ठाकुर जी की लीलाएं नित्य अब देखो द्वापर में भगवान जो लीला करते हैं इस कलिकाल में भी गौरहरी के रूप में वही लीलाएं करते हैं और प्रेमियों के हृदय में भगवान की ऐसी लीलाएं निरंतर होती रहती है वो नित्य है जो नित्य नवीन लीलाएं उनके हृदय में प्रकट होती हैं वो भगवान की नित्य लीलाए हम लोगों का अंतकरण भगवान की नित्य लीला में समाहित हो जाए प्रविष्ट हो जाए यही इनको देखने सुनने का प्रयोजन है पांच दोहा मानसी का पाठ करने के पश्चात फिर जो नाम वंदना का क्रम है उसको हम आगे बढ़ाएंगे बालकांड दोहा क्रमांक सत्तर तक हो चुका है अस असक नारद सुमिर हरि हरि दीन अतीस हुई यह यह कल्याण अब संसय सजहु गिरीश कही अस ब्रह्म भवन गे सुन पति What I need. चरण लागा के सल मनु लगात मूल खाए आए खाए उपवासा खारी खारी परी हरे सुखाय पर महिला हर अपरणा एक मही तत भय मनोरथ सुफल तव सुन गृ कुमार परिहर दुस कले सब अगमी हैं त्रपुरा भवानी भयर धरम पर वाणी सत्य सदा संत सुखि जानी आवे पिता पुराण चरित्रंदर मेगा सुनऊ संभु कर चरित स्वाब मे रि ओ मगपा किच रही मही घर विजय ya um... में नाम वंदना में एक चौपाई और कह करके इस नाम वंदना प्रकरण को प्रणाम किया गया है और ये जो पंक्ति गोस्वामी जी कहने जा रहे हैं ये दो पंक्तियां इसका प्रयोजन है नाम वंदना का श्रवण करके और अब एक क्षण का भी विलंब मत करो अब नाम जप के लिए समर्पित हो जाओ कटिबद्ध हो जाओ कृत संकल्पित हो जाओ दृढ़ संकल्पित हो जाओ नाम जप के लिए बोले क्या करें हम नाम जप करें तो सही पर हमारे भीतर भाव नहीं है बोले भाव नहीं है कुभाव तो है भाव से जपो तो अच्छी बात है भाव नहीं है तो बिना भाव के भी जपो भाव नहीं है प्रेम नहीं है कुछ नहीं है तुम्हारे भीतर केवल वैखरी वाणी से जिहवा से राम राम करो स्वाद आवे ना आवे मन लगे न लगे भाव जगे न जगे भाव से जपो कुभाव से जपो मने बैर से जपो प्रेम से जपो चाहे क्रोध से जपो और अनख अनख मने अनखा के मैने गुस्सा करके जप लो चाहे आप लोग कहें गुस्सा करके जपना क्या है एक महात्मा थे सत्य घटना सुना रहे हैं आपको एक महात्मा थे गंगा किनारे तो उनके एक साधक ने संत ने हमको ये चर्चा सुनाई उन संत की भी अवस्था 90 वर्ष से ऊपर की थी जिन्होंने ये सुनाया उलिधर बनारस क्षेत्र में गंगा किनारे कोई संत रहते थे तो उनके यहाँ का नियम था के पचास हजार नामजप करने के बाद ही और उसको पंगत में बैठने दिया जाएगा नहीं तो पंक्ति में बैठकर के प्रसाद पाने का अधिकार नहीं है और उस जमाने की बात है जब संतों के यहां नौकर नहीं रखे जाते थे तनख्वाह देकर ये तनखा देकर रखने की परंपरा तो अभी ज्यादा से ज्यादा पंद्रह बीस वर्ष की ही परंपरा है बीस पच्चीस वर्ष की परंपरा इससे ज्यादा पुरानी परंपरा नहीं है स्वयं दासाख तपस्वी ना तपस्वी होते थे वो स्वयं ही दास होते थे दास को दास की जरूरत पड़ गई तो उसका दासत्व तो खतरे में पड़ गया अब हम अपने को कहते हैं हम राम जी के सेवक हैं और हमको सेवक की जरूरत पड़ रही है इसका मतलब है जिसको सेवक की आवश्यकता हो गई वो स्वामी हो गया सेवक कहां रह गया तो हमारा दासत्व हमारा सेवकत्व तो संकटग्रस्त हो जाएगा इसलिए बड़े से बड़े महापुरुष भी स्वयं ही सेवा करते हैं तो भगवत कैंकर्य करते हुए आपको पचास हजार की संख्या पूरी करनी चाहे आप बनाते हो चाहे आप पूजा करते हो चाहे झाड़ू लगाते हो चाहे गैया का गोबर उठाते हो स्थान में सब सेवा करनी पड़ेगी लेकिन ये नियम करके तब तो बहुत से ऐसे होते नए आते वो आ तो गए श्रद्धा से पर वो अब भोजन करना है तो लगे हैं तो गुस्सा करके लगे हैं सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जल्दी हो जाए पूरा जाके पंगत में बैठ और कुछ लोग आते थे उनके पास महाराज हमको योगाभ्यास सिखाइए हम नाम जप हमारी उतनी प्रवृत्ति नहीं हम योगाभ्यास करेंगे बोले तो नाम जब तो करना पड़ेगा लेकिन योगाभ्यास तुमको सीखना है हठयोग सिखाते थे वो और हठयोग के मार्ग से समाधि अच्छे महापुरुष थे गोकुल, गोकुल वाले गोकुल भवन वाले पूज श्री परमंशी महाराज का तो राजयोग सुरत शब्द योग है सर्वोपरि है पर जिन महापुरुष की हम चर्चा कर रहे हैं वो हठयोग के मार्ग से और आगे ले जाते थे तो जो कहते थे हम योग साधन करेंगे उनको वो कहते कि ठीक है पहले कुछ दिन राम राम करो और योग साधन के योग्य जब हम समझेंगे तब योग साधन सिखाएंगे तो जो योग साधन की बात कहते थे उनको पतली दाल मूंग की छिलका वाली या एकदम पतला दलिया या पतली खिचड़ी उनको दी जाती थी जिसमें मामूली नमक बहुत मामूली हल्दी मिर्चा बिल्कुल नहीं घी तेल का स्पर्श भी नहीं छौक बगार कुछ नहीं उबाल के कभी दलिया तो कभी खिचड़ी तो कभी केवल दाल और वो भी सीमित मात्रा में इतनी बस इससे ज्यादा नहीं और जो नाम जपने वाले संत होते थे उनको रोज बढ़िया बढ़िया भगवान को भोग लगता कभी खीर मालपुआ बन जाता कभी जलेबी कभी कचौड़ी कभी रसगुल्ला कभी गुलाब जामुन भंडारा भी हो जाता कभी कभी नहीं तो भैया दाल भात फुलका और साग चार पदार्थ तो थे ही और बढ़िया चिपड़ी हुई रोटी सामने बैठ के खा रहे अब योगी लोग जो है उनकी पंगत अलग है उसी पंगत में वो पतली द, पतला दलिया या पतली खिचड़ी या केवल छिलका वाली मूंग की पतली दाल एक एक कटोरी ले बैठे इससे ज्यादा मिलेगी नहीं तो इस परीक्षा में प्रायः लोग अनुस्तीर्ण हो जाते थे योग का जो है उत्साह लेकर जो आते थे वो महीना दो महीना चार महीना बाद धीरे से खिसक के उस पंगत से इस पंगत में बैठ जाते और महाराज परमंशी लोग कहते थे, थे उनको परमंश की नजर पड़ जाती तो नजर पड़ने के बाद कहते बस हो गया तुम्हारा योग है सीताराम सीताराम करो ये सबसे सरल साधन है सीताराम सीताराम इससे सरल साधन इतना सरल साधन है कि लड्डू कचौड़ी खाते रहो खीर मालपुआ भी खाते रहो बस सीताराम सीताराम करते रहो तो तुम्हारे कल्याण की पूरी गारंटी है लेकिन ये जो योग का मार्ग है ये क्लिष्ट मार्ग है बहुत संयम का मार्ग तुम इसके योग्य नहीं हो और जो साल डेढ़ साल उनकी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते थे उनको योग का मार्ग भी बताते थे पर नाम जब कर जोर देते थे तो उन संत की हमें स्मृति आ गई है तो ये है अनखाकर के जपना ज के जपना समझ लो अरे भाई अब पंगत करनी है तो इतना नियम तो करना ही पड़ेगा ऐसे खीज के जप लेना आलस्य में जप लेना कैसे भी आप जप लो यदि आप नाम जपते हैं तो केवल एक जगह जहां रहते वहां मंगल नहीं आपके लिए दशों दिशाएं मंगलमई हैं दस दिशा कौन कौन सी है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये तो चार दिशा हो गई चार विदिशा हो गई पूर्व और उत्तर का कोना ईशान पूर्व और दक्षिण का कोना अग्नि दक्षिण और पश्चिम का कोना नैत्य और पश्चिम और उत्तर का कोना कौन वायव्य और ऊपर की दिशा आकाश और नीचे की दिशा पाताल इस तरह से दस दिशाएं हैं आपका दशों दिशाओं में मंगल है गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कहा रोटी लूगा नीके रखे, आगे हु की बेदभा के भलो हुए है तेरो ताते आनंद रहतो तो गोस्वामी जी कहते हैं हम इसी बात से बड़े प्रसन्न रहते हैं किस बात से पूरे राम राम करो तो रोटी लूगा नीके रखे, अन्न वस्त्र का अभाव नहीं होगा तुम खा नहीं सकते उतना भोजन मिलेगा तुम पहर नहीं सकते उतना कपड़ा मिल जाएगा वो तो आगे हूँ की वेदभा के आगे वेद जिम्मेवारी ले रहे हैं गारंटी ले रहे हैं कि तुम सरल सहज भाव से निश्चल निष्कपट भाव से यदि सीताराम राधे श्याम जपते हो तो आगे हूँ की वेदभा के तुम्हारा परम कल्याण होगा तुम प्रकृति मंडल का भेदन करके भगवान के नित्य वैकुंठ साकेत तो गोलोक को ही प्राप्त करोगे इधर उधर भटकोगे नहीं पर इतनी सी बात समझ में आ गई तुलसीदास जी कहते हमारी ताते आनंद लाते आनंद में रहते महाराज कोई कष्ट नहीं कोई दुख नहीं हाँ ये चौपाई तो सबको याद है पर इस चौपाई का ये अर्थ तो भैया जी मत लगा लेना कि हम कुभाव से जपें अनखा के जपें आलस में जपें इसमें एक ही बात समझना भाव से ही जपें क्योंकि सबसे पहले भाव का उच्चारण किया गया है भाए कु भाए अन और राम जी के चरणों में प्रणाम करके उनके गुणों का वर्णन करने में जा रहा हूं इधर तो आप कहते थे कि हम किसी लायक नहीं है और इधर आपने इतने बड़े काम का बीड़ा उठा लिया कि राम जी के गुणों का वर्णन करेंगे आप अब कुछ बिगड़ गया तो हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज ने चित्रकूट चर्चिका में एक कहावत लिखी है महाराज जी ने लोकोक्ति लोकोक्ति क्या है विनायकम प्रकुरवाणो रचया मास रासभम एक व्यक्ति बोले अरे हम बहुत अच्छी मूर्ति बनाते हैं माता जी आई अच्छा इधर आ गया हम बहुत अच्छी मूर्ति बनाते हैं बोले भैया बहुत जरूरी है भगवान गणेश जी की मूर्ति बनाओ सब मटेरियल उपलब्ध करा दिया और वो बनाने लग गया तो गणेश जी तो बनाया नहीं गधा बना के सामने खड़ा कर दिया तो विनायकम प्रकुर रचया मा सरासम गणेश जी बनाने की प्रतिज्ञा करके गणेश जी तो उसपे बने नहीं एक मूर्ति बना दी बोले ये हैं। अरे मूर्खा नंद, ये गणेश जी नहीं ये तो गधा है अरे बोले हमसे तो अब इतना ही आता है तो महाराज जी ने इस परिप्रेक्ष्य में ये बात लिखी है कि जैसे वो विनायकम प्रकुरो रचया मा ऐसी हमारा यह जो प्रयास चित्रकूट भगवान का स्तन है कहीं ऐसा न हो लेकिन श्री रघुनाथ जी बिगड़ी हुई को बनाने वाले हैं सुधारने वाले हैं तो ठाकुर जी सुधार लेंगे और ठाकुर जी के प्राण प्यारे संत जन सुधार लेंगे आ इसी को कहते विश्वास विश्वास के बिना भक्ति नहीं बिन विश्वास भगति नहीं से ही बिन द्रवही न राम राम कृपा विन सपने हो जीवन लिस्त्र गोस्वामी जी को विश्वास देखिए मोरी सुधार सो कृपा बोध है अनन्य रसिक नपति श्री स्वामी हरिदास जी ने कहा तो ही मो ही परी होड़ अष्टादश सिद्धांत के पदों में स्वामी जी ने कहा तो ही मो ही परी होड़ हम में तुम्हें होर पड़ी बिहारी जी क्या तो सो न मोसो न बिगाड़न को तो सो ना सुधारन को मेरे जैसा कोई बिगाड़ने वाला नहीं हो आपके जैसा कोई सुधारने वाला नहीं तुलसीदासी कहते हमें अपने स्वामी का स्वभाव मालूम है यदि ऐसा बिगड़ी बनाने का स्वभाव न होता इनका तो कोई भी जीव इनकी शरणागति के योग्य इनकी प्राप्ति के योग्य ही सिद्ध नहीं होता हम दोषों के खजाने हैं और भगवान हमारे दोष देखने लग जाएं तो कोई जीव भगवान के योग्य नहीं पर भगवान दोष देखते तो नहीं ही हैं कोई दोष वर्णन करने लगे भगवान के शरणागत भक्त का तो भगवान कहते हमारा दूसरा कानून है क्या कानून है आपका बोले हमारे संविधान की एक धारा है सूचक्यापी तद यत यधर्म कृतस्थानम सूचक्यापी तद जो पाप पाप करने वाले पापी को होता है वही उस पाप की चुगली करने वाले को होता है आपने हमारे शरणागत भक्त की चुगली की है आपने हमारे शरणागत भक्त की चुगली की है तो अब भक्त तो मान लो दोस्ता भी तो भक्त तो मुक्त हो गया और सारा दोस्त तुम्हारी खोपड़ी भोगो चलो इसलिए भगवान के भक्त निंदकों से भी अप्रसन्न नहीं होते वो सोचते हैं निंदकों में भगवान के भक्तों के दोष चले जाते हैं पाप चले जाते हैं अप्रशंसकों में उनके पुण्य चले जाते हैं जो संतों के भक्तों के प्रशंसक होते हैं उनमें उनके पुण्य चले जाते हैं और जो उनके निंदक होते हैं उनमें उनके पाप चले जाते हैं पुण्य भी बंधन है पाप भी बंधन है दोनों से मुक्त होकर वो भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर लेते हैं आपने दर्शन किया होगा पूज्य गोरे दाऊ जी वाले बड़े महाराज जी परम पूज्य श्री महंत श्री वैष्णव दास जी महाराज इनमें बहुत से लोगों ने उनका दर्शन किया होगा आपने किया भैया जी दास ने तो खूब उनके वाणी भी सुनी प्रवचन भी सुना जब कभी सुदामा कुटी में महोत्सव में वो होते थे स्वयं हारमोनियम बजाते थे और जब वो गाते थे इतनी मिठास थी उनके गायन में और ऐसे भाव से गाते थे बड़े बड़े सम्मेलनों में उनकी उपस्थिति के बाद लोग किसी को नहीं सुनना चाहते थे उनको ही सुनना चाहते थे और 10-20 साधु सदा उनके साथ रहते थे अद्भुत महापुरुष परम पूज्य श्री वैष्णव दास मामा जी के तो अभिन्न सखाई थे और जब सहसा वे चले गए तो उनकी श्रद्धांजलि सभा में मामा जी ने एकदम रोते हुए गदगद हो करके हम उस सभा में उपस्थित थे उस समय मामा जी ने जो पंक्ति उनके श्रद्धा सुमन के रूप में अर्पित की थी उनमें से एक पंक्ति हमें अभी याद है भगवान के भेजे हुए जन खास थे भगवान के भेजे हुए जन खास थे कोई पार्षद अवतार वैष्णव वैष्णवदास से कोई पार्षद अवतार वैष्णवदास थे गोस्वामी जी की द्वादश ग्रंथावली उनको हृदयस्थ थी कंठस्थ थी और संतों के हजारों पद उन्हें पता नहीं कैसी मेधा भगवान ने उनको दी थी विलक्षण में थी उनकी इतनी धारणा शक्ति थी उनकी और रसिया उनते अच्छे रसिया गाए हुए तो पूरे ब्रिज में नहीं ऐसे बढ़िया रसिया गाते और स्वयं ब्रिजवासी थे शरीर से भी ब्रिजवासी थे हाँ तो उनका उनके प्रवचन से उनकी एक बात हमने सुनी मोर सुधारी सो सब भांति इसके ऊपर हम उस पंक्ति को बोल रहे हमें याद नहीं पूरा होता तो हम सुना देते बहुत बढ़िया भजन है शायद उनकी कुहां की छपी हुई पुस्तक में हो तो पता नहीं आप लोग सोच रहे हों कि इतनी भूमिका बनाई क्या सुनाएंगे तेरी चौखट पे आना मेरा, मेरा काम था तेरी चौखट ये शरणा है तेरी चौखट पे आना मेरा काम था मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है तेरी तेरी चौखट पे आना मेरा काम था मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम मोरी सुधार ही सो सब भांति तो राम जी मेरी बिगड़ी सुधार लेंगे कौन से राम जी उनका है जासु कृपा नहीं कृपा आघाती जिनकी कृपा कभी कृपा करने से आघाती ही नहीं है बहुत से लोग होते हैं जो कृपालु तो होते हैं दयालु तो होते हैं वो कहते हैं अरे बहुत कृपा कर दी मैंने बहुत दया कर दी अब ये दया कृपा के योग्य नहीं है ऐसा होता कि नहीं आप किसी दुखी व्यक्ति पर दया करें और वो अपनी दुष्टता से बाज ना आवे तो अंत में आपको खींच कर ये कहना पड़ता है अरे भाई बहुत कृपा की इसके ऊपर ये सुधर जाए अच्छी लाइन पे आ जाए लेकिन नहीं अब ये कृपा के दया के बिल्कुल दायरे से बाहर निकल गया ऐसा आप कहते कि नहीं पर क्या श्री रघुनाथ जी ने कभी किसी जीव के दोषों को देखकर कहा कि इतनी बार अब हम कृपा कर चुके हैं अब यह कृपा के योग्य नहीं सरकार ने अपनी कृपा के अयोग्य किसी को नहीं माना सबको कृपा के योग्य माना अच्छा एक बात बताओ कितनी बार हम लोगों को मनुष्य जन्म भगवान ने दिया गिनती है वेदाचार्य जी सबसे पहली सृष्टि कब बनी दुनिया का बड़े से बड़ा विद्वान भी निश्चय नहीं कर सकता कि सबसे पहली सृष्टि बनी अनुमान लगाओ इतने करोड़ साल पहले इतने लाख साल पहले अनुमान लगाते रहो सृष्टि का अनादित्व तो सबने स्वीकार किया है भाषा यथापूर्वम अकल्पयत ये पूर्व कल्प में जैसी भगवान ने सृष्टि की थी वैसे इस कल्प में की सृष्टि अनादि है तो जब से सृष्टि चल रही है तभी से हमारा जन्म हो रहा है हमारी मृत्यु हो रही है यदि हम मुक्त हो गए होते कृतार्थ हो गए होते कृतकृत्य हो गए होते तो यह वर्तमान जन्म ही नहीं होता ये वर्तमान जन्म प्रमाणित कर रहा है कि अनंत काल से तुम इसी प्रकार से जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हो बार बार पैदा होना बार बार मरना बार बार पैदा होना बार बार मरना और क्या नहीं बने चौरासी लाख योनियों में कौन कौन सा स्वांग नहीं रचा सब कुछ किया पर ये चौरासी लाख योनिया भोग योनिया हैं, कल्याण की योनि केवल मनुष्य योनि है भगवान ने बार बार चौरासी भुगताने के बाद अत्यंत कृपा करके मनुष्य जन्म दिया कब हूं की करी करुणा नर दे सवीणु हे कि सने बिनु हे बिना कारण के कृपा करने वाले प्रेम करने वाले भगवान ने अकारण करुणा करने वाले भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए हमें मनुष्य बनाया पहली बार तो नहीं बनाया इसके पहले असंख्यों बार हम मनुष्य बन चुके हैं और बार बार हमसे भूल क्या हुई यही तन तर फल विषय आप आपको एक तो बार तो गुस्सा तो आना चाहिए कह मैंने इसको लाखों अवसर दिए असंख्यों बार इसको मौका दिया और बार बार इसने मेरी कृपा करुणा को ठुकराया है अब ये मेरी कृपा करुणा के योग्य नहीं है ऐसा भगवान के मन में भी नहीं आता बस ये तो इतना ही चाहते हैं। सकृत एव प्रपन्नाय सवास मीति अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम ये सदव्रतम ममो एक बार आकर कह दे हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ बस इतने मात्र से मैं उस जीव को अंगीकार कर लेता हूँ उसे स्वीकार कर लेता हूँ क्या प्यारी बात है जासु कृपा नहीं कृपा अघाती उनकी कृपा कभी आघाती है ही नहीं कृपा जितनी करते चले जाते हैं उतनी कृपा करने की इच्छा उतनी कृपा करने की व्याकुलता उतनी कृपा करने का उत्साह भगवान में बढ़ता चला जाता है कुछ स्वामी जी बहुत बढ़िया से गाते थे कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो अदालत तुम्हारी कृपा आप की आपकी कृपा क्या है राम जी के जैसा उत्तम स्वामी नहीं है और मेरे जैसा कुसेवक नहीं है, है? लेकिन रामजी से उत्तम स्वामी नहीं और मुझसे अधमाधम दोषयुक्त सेवक नहीं फिर भी कभी स्वामी सेवक की बिगड़ी ही नहीं बनी चली आ रही है क्यों हम तो बिगाड़ने पर तुले हैं पर मोरी सुधार ही सो सब भांति सुधारने का बनाने का ठेका इन्होंने ले रखा है इन्होंने बना कर रखा है इतने पर भी दयानिधान ने हमारी ओर नहीं देखा हमारे दोषों की ओर नहीं देखा इतने पर भी दयानिधान कृपानिधान कृपा श्री रघुनाथ जी ने अपनी दया कृपा करुणा की ओर ही देखा हमारे दोषों की ओर नहीं देखा और लोक वेद में यह अच्छी बात प्रसिद्ध है स्वामी जो उत्तम कोटि के स्वामी होते हैं की यह बात लोक में भी प्रसिद्ध है वेद में भी प्रसिद्ध है कि वह विनय श्रवण करते ही प्रेम को पहचान लेते हैं और महाराज सब पहचान में आ जाते हैं पंडित कौन है मूढ़ कौन है मलिन कौन है उजागर यशस्वी कौन है सब पहचान में आ जाता है और महाराज सच्ची बात यह है कि हमारे पास दूसरा कोई साधन भी तो नहीं है क्यों बोले राजा उत्तम राजा की प्रशंसा सभी को करनी चाहिए और उत्तम राजा कौन है बोले राम जी से उत्तम राजा खोज के लाओ न भूतो न भविष्य बोलो राम राजा सरकार की जय हमें श्री मलुकदास जी का एक पद याद आ गया लाभ भैया पोटी जरूर हाँ हा परम <laughs> Para... जमात लेकर पूरे भारत का भ्रमण करते हुए जब ओरछा पधारे थे और उस समय राम राजा सरकार ओरछा में विराजमान हो चुके थे तो उनका दर्शन करके ये पद उन्होंने गाया था सरकार के सामने दया राजा राम ऐसे बढ़िया मिलेगा तो इतना बढ़िया राजा है तो सबको बड़ाई करनी चाहिए अब सब कवि तो कालिदास नहीं हो जाएंगे ना सब कवि भवभूति हो जाएंगे है? कोई घटिया भी तो होगा कि नहीं तो बढ़िया से बढ़िया कवि अच्छे अच्छे रसछंद अलंकारों में राजा की प्रशंसा कर सकते हैं तो एकदम अनपढ़ गवार अपने ऊट पटांग शब्दों में भी तो राजा को कह सकते हैं नृपही सराहत सब नर नारी कुकवि सुकवि कुकवि निज अनुहारी नृपही सराहत सब नर नारी अल्पउम राजा की सब संभाई करते हैं सुका सुकभी करते हैं कुका भी भी करते हैं आपने सुना है महाराजा भोज बड़े संस्कृत प्रेमी थे बहुत बड़े संस्कृत कोई सतयुग की बात नहीं इसी कलयुग की बात महाराजा भोज उज्जैन क्षेत्र के बड़े संस्कृत प्रेमी थे उन्होंने घोषणा कर दी थी कि जो संस्कृत नहीं जानता वो हमारे राज्य की सीमा से बाहर चला जाए उसको सिखाने का अवसर दिया नहीं सीख सकते पढ़ सकते तुम्हारी तुम संस्कृत नहीं बोल सकते संस्कृत में बोल नहीं सकते तो हमारे राज्य में मत रहो बोले ऐसा कोई व्यक्ति पकड़ के लाओ जो अब भी इतना प्रयास करने पर भी संस्कृत भाषा जिसको न आती हो सेवकों का खोजा ऐसा आदमी तो पूरे भोज राज्य में ऐसा व्यक्ति नहीं मिला तभी एक जुलाहा था जुलाहा तो जानते नहीं कपड़ा बुनने वाला बुनकर तो जुलाहा मिला वो ऐसे ही था बेचारा पाग वाग फटी सी पाग बांधे था गरीब आदमी था उन राज सेवकों ने समझा कि ये महामूर्ख भट्टाचार्य है ये बिल्कुल संस्कृत नहीं जानता होगा उसी को पकड़ा बोले चलो राज दरबार में चलो हमको राजाज्ञा मिली है कोई एक व्यक्ति पकड़ के दिखाना है लिखा तुम चलो तुम ही हो ऐसे चलो उसको पकड़ के ले आए भोजन का बड़े दुख की बात है कि तुम हमारी प्रजा होकर के संस्कृत तुमको नहीं आती है आ, इसी अभियोग में तुमको पकड़ के लाया गया है क्या तुम संस्कृत नहीं पढ़े हो क्यों नहीं पढ़े हो कुछ बोलो तो सही तो वह जुलाहा हाथ जोड़ के बोला काव्यम करोमि मी नहीं चारू तरम करो महाराज गद्य में नहीं पद्य में बोला वो जुलाहा काव्यम करोमि काव्य करता हूं मैं लिखता हूं मैं भी कवि हूं नहीं चारूतरम करू ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं बहुत बढ़िया नहीं करता लेकिन यत्नात करो मैं यदि चारुतरम करो मैं यदि प्रयत्न पूर्वक में लिखूं तो रस छंद अलंकार युक्त का लिख सकता हूँ और महाराज आपके सेवक मुझे तीसरा चरण मुझे भूल रहा है आपके सेवक मुझे पकड़ के ले आए हैं और आपकी आज्ञा है कि यहां से चले जाओ तो हम जा सकते हैं हमें कोई बात नहीं है हम तो आपकी आज्ञा का पालन करेंगे लेकिन तीन बातें हैं कवयामी वयामी और यामी आज्ञाम प्रदेही आप मुझे आज्ञा दो क्या आज्ञा दें बोले कवयामी आप कहें तो मैं सुंदर कविता रच के सुनाऊ आपको वयामी आप कहो तो तुझ तो कपड़ा तो बुनके दिखाता हूं कितना बढ़िया कपड़ा बुनना जानता हूं और आपको हमारा काव्य अच्छा नहीं लगता हो हमारा बुनकर वाला काम अच्छा न लगता हो तो यामी अब देखो कितनी ऊंची बात कवयाम बयाम यामी क्या अद्भुत प्रयोग किया उस, उसने तो बड़े खुश हुए महाराजा भोज नौकरों को फटकारा करे तो बड़ा पंडित है उन्होंने उसको एक एक अक्षर पर एक एक लक्ष्य मुद्राएं प्रदान की जाओ मालूम मालो जाओ तो कोई भी संस्कृत सुनाकर कुछ न कुछ ले जाए तो चार पंडित ऐसे थे बुरा नहीं माना ब्राह्मणों के ले नहीं इनको आजकल की भाषा में पोंगा पंडित कहते हैं ऐसे थे भी चार कुपड़ थे पढ़े लिखे नहीं थे क्योंकि भैया बड़े बड़े पंडित तो बड़ी बड़ी मोटी दक्षिणा लेके भोजराज से आते हैं तो हम लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं तो ऐसा करें कविता तो करनी है एक अनुष्टुप लिखने में कितना समय लगता है आठ अक्षर होते हैं चार चरण चार लोग हैं तो आठ अक्षर तुम बनाना आठ तुम बनाना आठ तुम बनाना और आठ बचे हुए हम बनाएंगे तो चारों मिलकर बनाएंगे तो बत्तीस अक्षर हो जाएंगे एक श्लोक सुनाएंगे राजा खुश हो जाएंगे तो वो कुछ धन देंगे हम लोगों को धन देंगे तो हम लोग फिर उसको बराबर बराबर चार हिस्से कर लेंगे उस धन के घर का कुछ काम चलेगा बोले तो चलो अब कविता ऐसी ही थोड़ी उतरी आती कुछ न कुछ तो विचार करना पड़ता है तो जा रहे थे राजा भोज के यहाँ तो उनको एक ब्राह्मण को हड्डी दिखाई पड़ी पशुओं की मृत पशुओं की हड्डी पड़ी थी सूख जाती न ऐसी पड़ी रहती है अब फिर थोड़ी दूर आगे चला तो एक गुजरी मटकी में दही लेके जा रही थी उसने सोचा चलो हमारी तो कविता बन गई आठ अक्षर में क्या है तो उसने लिखा अस्थिवत दधीवत चै क्या लिखा अस्थिवत दधिवत चै अस्थि के समान और हड्डी के समान और देखो हमारा तो बन गया आठ अक्षर अस्थिवत दधिवत चै अब दूसरे का नंबर था तो आगे चलकर पहाड़ तो था उसमें सफेद सफेद रंग के पत्थर थे कई कई पहाड़ों में रंग बिरंगे पत्थर होते हैं तो एक सफेद पत्थर का पहाड़ दिखाई पड़ा और एक सफेद दाग वाला आदमी भी दिखाई पड़ा तो उसने लिख दिया लोस्टवत कोष्ठवत्था सफेद लोढ़ा की तरफ पत्थर की तरह और सफेद कोढ़ की तरह लोस्टवत कोष्ठवत्त तथा तीसरे का नंबर आया तो उसने लिखा राजन तब यशो भाती हे राजन आपका यश सुशोभित हो रहा है चौथा था वो विशेष ही पोंगा पंडित था उन चारों में विशिष्ट था वो आगे वो बढ़ा तो उसने भैया अब तुम्हारी बारी है आठ अक्षर तुम बनाओ तो उसने अब सभा में ऐसी बात कहना थोड़ा वैसा है लेकिन हम तो कह देते हैं उसने चौथा चरण लिखा वृद्ध ब्राह्मण शस्प वृद्ध ब्राह्मण उसको दिखाई पड़ा मलमूत्र त्याग रहा था तो सफेद बाल उसके दिखाई पड़े और उसने कहा वृद्ध ब्राह्मण शस्वत अब इस्लोक तो बन गया पूरा बत्तीस अक्षर का बन गया कि नहीं अस्थिवत दधिवत जैव लोस्टवत कोष्ठवत तथा राजन तव यशो भाती वृद्ध ब्राह्मण शस्ववत बोले तो भैया श्लोक तो बन गया पर एक खुशी नाचने लग गए खुशी के मारे बोले ऐसा है महाकवि कालिदास जी को तो सुना देते हैं इसको क्योंकि यदि कुछ गड़बड़ होगा तो वो संशोधन कर देंगे और तो पता नहीं नहीं तो राजा नाराज हो जाए पता नहीं गए को दक्षिणा लेने हो सकता फांसी पे चढ़ जाए कोई दंड मिले राजा की तरफ से तो कालीदास जी के पास गए कालीदास जी के पास गए और कालीदास जी से कहा कि महाराज हम चार ब्राह्मणों ने मिलकर एक श्लोक बनाया है आप थोड़ा इसका संशोधन कर दीजिए आप इस, आप इधर आ जाएं तो लोगों को दर्शन होता रहे इस इस इस चौकी पर आ जाए पीछे वालों को दर्शन नहीं होता न तो अस्थिवत दधवत चै लोष्टवत हाँ सुनाया तो कालीदास जी हंसते हंसते इतने लोटपोट हो गए उनके पेट में दर्द हो गया आंख में आंसू आ गए बोले वाह नृपी सराहत सब नर नारी बहुत अच्छी कविता बनाई अब उनको कहें तो वो हतोत्साहित हो जाएंगे अर्थ क्या हुआ हे राजा तुम्हारा यश बड़ा शोभामान हो रहा कैसा बोले हड्डी की तरह दही की तरह पत्थर की तरह कोढ़ की तरह और वृद्ध ब्राह्मण के सफेद बालों की तरह आपका यश शोभित हो रहा है अब ये गारी दे रहे हैं कि प्रशंसा कर रहे हैं बताओ यशो घाती तो अंतिम चरण थोड़ा ज्यादा उनको ऐसा लगा कि ये तो बहुत ही ठीक नहीं है बोले देखो आपकी कविता तो ठीक है अंतिम चरण थोड़ा सा बदल लो हमारे कहने से अंतिम चरण बदल लो रचना आपकी ही मानी जाएगी हमारा नाम मत लेना रचना आपकी ही मानी जाएगी हमारा नाम लेना मत बस प्रार्थना है अंतिम चरण हमारी प्रार्थना से बदल दो बदल नहीं महाराज इसलिए तो लाए आपसे जचवाने के लिए तो महाकवि कालिदास जी ने चतुर्थ चरण जोड़ा शरद चंद्रमरी चिवत शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान तुम्हारा यश है अब वो चारों पंडित पहुंचे और तो उन्होंने सुनाया तो राजा घोष तो बड़े कला प्रेमी थे और बड़े विद्वान थे स्वयं बड़े विद्वान थे बड़े कवि थे उन्होंने कहा कि ये चौथा चरण इनकी रचना नहीं हो सकता क्योंकि तीन चरण इतने घटिया और चौथा चरण तो किसी महाकवि का लिखा हुआ ये सामान इनका नहीं है ये तो मूर्ख हैं तो भोजराज बोले कि देखो ब्राह्मणों आप थोड़ा क्षमा करें आपके साथ बहुत भारी धोखा हो गया छल हो गया आपके साथ कैसे महाराज बोले आपको तो हम बहुत सम्मान करना चाहते थे लेकिन आपके काव्य को किसी ईर्ष्या रखने वाले व्यक्ति ने दूषित कर दिया इसमें चौथा चरण ऐसा लगता है कि वो ठीक नहीं है बिल्कुल गलत है वो बोल पड़े हा महाराज बिल्कुल ठीक है अब हमें पता चला कि बड़े इतने बड़े होने के बाद भी इनकी जलावट भीतर की नहीं जाती ईर्ष्या जाती हमने तो बहुत अच्छा लिखा था आपके इस दरबार के बड़े कवि हैं, उन्होंने हमारा सब गुड़ गोबर कर दिया बनी बनाई खीर में नमक डाल दिया तो भोजराज हंसने लगे बोले तो आपने क्या लिखा था तो वो बोल दिए वृद्ध ब्राह्मण शस्पत राजा हंसे और सबको उन्होंने दक्षिणा दिया और कहा कि इन ब्राह्मणों को सारे इनके परिवार के भरण पोषण का राज्य कोष से प्रबंध करो और इनको संस्कृत पढ़ाओ इनको विद्वान बनाओ ऐसे विद्याप्रेमी थे तो ऐसी हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी हम बालक थे पढ़ते थे तो कई बार लाइट चली गई या पढ़ते पढ़ते थोड़ा दिमाग गर्म सा हो गया तो कहते देखो बिना लाइट की भी पढ़ाई होती है कैसे बोले हम लेटे लेटे पढ़ाएंगे लाइट जलेगी तो हमको बैठ के पढ़ाना पड़ेगा और तुमको बैठ के पढ़ना अंधेरा है तुम भी पढ़े रहो हम भी पढ़े हैं, कुछ सुनाते रहेंगे तुम कुछ हूँ हूँ करते रहना सो जाओगे तो सो जाओगे वह ठीक है तो ऐसी ऐसी कथाएं वो लेटे लेटे सुनाते थे और हम भी प्रसन्न होते थे हंसते थे ये उनकी लोरी थी एक तरह से सुलाने वाली तो वो महाराज जी की सुनाई हुई बात याद आ गई वो हमने आपको सुनाई नृपी सराहत सब नर नारी सब नर नारी अपनी अपनी भाषा में राजा की प्रशंसा करते हैं तो हमने भी हमारी जैसी योग्यता है वैसी हमने भी और भगवान की अपने अनमिल आखर इनमें हमने स्तुति की है और देखो भाव क्या है इसको भावुक लोग समझते हैं और भगवान से अधिक भाव को समझने वाला कोई दूसरा नहीं है भावक ग्राही जनार्दना भगवान भाव को ग्रहण करते मूर्खो वदति विष्णा धीरो वदति विष्णवे मूर्ख व्यक्ति वो मह कृष्णायन मह की तरह बोल देता विष्णायन मह अब विष्णायन माह थोड़ी होगा विष्णवे नमा होगा क्योंकि विष्णु शब्द उकारांत है विष्णुवे नमा होगा विष्णुन नहीं होगा पर यदि वो व्यक्ति भोला भाला है तो ठाकुर जी ये नहीं सोचते कि विष्णायन मह इसने अशुद्ध बोला अरे हमको ही तो बोला है तो हम स्वीकार कर लेंगे भगवान स्वीकार कर लेते भगवान भाव को ग्रहण करने वाले हैं तो वह दयालु राजा उनकी वाणी सुनकर भक्ति विनय सुनकर पहचान करके यथायोग्य सम्मान करता है ये किसका स्वभाव है ये संसार के उत्तम राजा का स्वभाव है यह प्राकृतम ही पाल स्वभाव ये प्राकृत प्रकृति जगत के राजा का स्वभाव है और हमारे सरकार तो प्रकृति जगत के नहीं है प्रकृति और पुरुष जीव इन दोनों के नियंता हैं नियामक हैं जीव और प्रकृति उनके द्वारा नियाम्य हैं वह एकमात्र जीव और प्रकृति के नियामक हैं अनंत कोच ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म है उनके स्वभाव का तो क्या कहना गोस्वामी जी ने कहा अस स्वभाव सोना अस्य स्वभाव विश्वास है कि श्री राम जी को गुण प्रिय नहीं है क्योंकि वे गुण गण के समुद्र हैं कोई अरबती खरपति आदमी हो हजारों लाखों करोड़ रुपया उसके पास हो तो आप उसको क्या रुपया दो रुपया देके संतुष्ट कर सकते हैं बोलो एक बड़ा अमीर भारत आया था अमेरिका से उसके बारे में अखबार में लिखा तो हमारे पूज्य धर्मसंघ वाले गुरुजी बड़ी हंसी कर रहे थे अखबार में लिखा था कि वो ऐसे पलक गिराता है तो जाने कितने करोड़ डॉलर कमा लेता है, है। विल गेट्स उसके बारे में आया था अखबार में उसकी इतनी कमाई है पलक गिराने में उसके इतने डॉलर कमाई हो जाती है तो धर्मसंघ गुरुजी बड़े हंसते थे बोले देखो कितना बढ़िया मसीने पलक गिरा और इतने डॉलर कमाई हो गई तो इतना बड़ा कोई आदमी हो अरे वो भी तो एक सामान्य मनुष्य ही है कि नहीं अब तो शायद वो भी पीछे छूट गया होगा उससे बहुत आगे लोग बढ़ गए होंगे कोई पता नहीं और संसार है एक से बढ़कर एक है तो क्या आप किसी अत्यंत धनवान व्यक्ति को कौड़ियां देकर संतुष्ट नहीं कर सकते फिर भगवान तो अनंत गुण गणों के समुद्र हैं आप उनको गुण समर्पित करके गुणों के द्वारा आप उनको रिझा कैसे सकेंगे परम भागवत महाभागवत श्री प्रहलाद जी ने तो यहां तक कहा कि भगवान की सृष्टि में सर्वोत्कृष्ट ब्राह्मण है भगवान की विभूति है ब्राह्मण दो हाथ पैर वाले मनुष्यों में ब्राह्मण भगवान का स्वरूप है और चार पैर वाले पशुओं में गाय साक्षात भगवान का स्वरूप है चतुष्पाद प्राणियों में गाय को पशु मत मानो साक्षात भगवान है दो पैर वाले मनुष्यों में ब्राह्मण को मनुष्य मत मानो उसे भगवत विभूति मानो भगवत स्वरूप मानो यही हमारे शास्त्रों का निर्देश है ब्राह्मण की बड़ी महिमा है और उस ब्राह्मण में भी बारह गुण हो प्रहलाद जी कह रहे हैं ऐसे ब्राह्मण में बारह गुण हो और वे बारह गुण ऐसे हैं कि किसी व्यक्ति में बारहों गुण एक साथ आ जाए ये संभव ही नहीं कौन कौन मने घना रूप तपहा श्रुतऊ तेज प्रभाव बल पौरुष गुण भी होगा बारह गुण नाराधना यही भवती परस्य पुंशो भक्त सुतोष भगवानजयू थपा ये बारहों गुण एक साथ किसी में हो नहीं सकते पर कथनचित किसी में हो जाए आ जाए तो भी इन बारहों गुणों से भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकता कहा तो भगवान अनंत गुणों के सागर हैं और तुम इतने बड़े समुद्र को बारह बूंद से संतुष्ट करोगे क्या घाटा क्या घटती बढ़ती होगी बारह बूंद डाल दो और समुद्र को आप एहसान दो लियो साहब आप बड़े गरीब थे हालत आपकी खराब हो रही थी लेओ ये बारह बूंद आप भी कुछ समृद्ध हो जाइए तो बारह बूंद जल से समुद्र क्या समृद्ध होगा भगवान गुणों के समुद्र हैं ये बारह गुण बारह बूंद के जैसे हैं इनसे भगवान कैसे प्रसन्न हो सकते हैं बोले किसी गुणहीन पर भगवान प्रसन्न भए हैं? उदाहरण तो दो बोले भक्त्याष भगवान केवल विशुद्ध प्रेम से भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं उदाहरण क्या है गजयूथ पाय गजेंद्र तो पशु योनी में था हाथी उसमें इन बारह गुणों में से कौन सा गुण था न तप था न रूप था न विद्या थी क्या था कुछ नहीं था केवल भगवान के प्रति प्रेम था अनुराग था और उसने हाथों कष्ट में कहा और री कहने के पहले पहले भगवान ने प्रकट होकर उसके उसकी रक्षा कर ली और फिर इन बारह गुणों से अलंकृत कोई ब्राह्मण ही क्यों न हो विप्रात द्षड्गुणयुता दरंदना पादरबिंद विमुा स्वचंबरिष्ठ मे सदर पितमनो वचनो हि हिताथ प्राण कुना सकुलम न तो भूरी वाल प्रहलाद जी कहते हैं बारह गुणों से अलंकृत कोई ब्राह्मण ही क्यों न हो यदि भगवत प्रेम से शून्य है वैष्णवता से रहित है भगवान की भक्ति से रहित है तो उस विमुख अधक्त बारह गुणों से युक्त ब्राह्मण की अपेक्षा वह चांडाल पृष्ठ है जिसने स्रवतो भावेन भगवान श्री हरि के चरणों में अपना तनमन प्राण सर्वस्व अर्पित कर दिया वो समर्पित स्नागत भक्त स्वयं भी भवसागर से पार उतर जाएगा और उसकी भक्ति के प्रताप से उसके कुटुंबी लोग भी भवसागर से पार उतर जाएंगे किंतु न तो किंतु भक्ति शून्य अहंकार युक्त ब्राह्मण न अपना कल्याण कर सकेगा न अपने कुटुंब का कल्याण कर देखो हम हम नहीं कह रहे ये बात ये भागवत का श्लोक है सप्तम स्कंध का है इसमें कोई खींचतान नहीं है एकदम जो श्लोक का अर्थ है वही हम आपको निवेदन कर रहे हैं इसमें ब्राह्मण की निंदा नहीं है भगवान की भक्ति की प्रशंसा है भैया भक्ति शून्य ब्राह्मण भी ब्राह्मण श्रेष्ठ नहीं है इन मनुष्य कैसा है भगतिहीन नरसो है पर एक पानी नहीं है तो बिना पानी का बादल उसकी क्या शोभा है सजल मेघ की शोभा होती है जल शून्य मेघ की शोभा नहीं होती है भैया रस तो भक्ति है रसहीन व्यक्ति का भक्तिहीन व्यक्ति की कोई शोभा नहीं है जब भक्ति से युक्त चांडाल इतना पवित्र हो जाता है तो भक्ति से युक्त ब्राह्मण तब तो कहना ही क्या भक्ति से युक्त ब्राह्मण हो तब तो क्या कहना हाँ ब्राह्मण को भगवान की भक्ति दुर्लभ बताई गई क्यों क्योंकि वो अपने जाति के अहंकार को नष्ट नहीं कर पाता है और अहम शून्य हुए बिना भक्ति का प्रकाश नहीं होता है लेकिन जब ब्राह्मण में भक्ति प्रकट होती है तो वो सामान्य कोटि का भक्त नहीं होता आचार्य कोटि का भक्त होता है श्री शंकराचार्य ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए श्री रामानुजाचार्य श्री रामानंदाचार्य श्री निम्बारकाचार्य श्री विष्णुस्वामी आचार्य श्री वल्लभाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु आज ही कल ही आप लोगों ने देखा पंडित श्री जगन्नाथ मिश्र जी के गृह में सची मां की दक्षिण पुषी से महाप्रभु का विप्रकुल में जन्म हुआ स्वामी श्री हरिदास जी महाप्रभु हितरवंश जी हैं सूरदास जी अरे जिनकी पोथी हम पढ़ने हैं श्री तुलसीदास जी सब के सब आचार्य कोटि के भक्त हैं बोलो भक्तवत्सल भगवान क्या करो भैया बुद्धि का कोई संसार में नहीं है लेकिन फिर भी हम बार बार रोकर एक ही बात कहते हैं कि प्रभु मैं मूर्ख से मूर्ख हूँ अधम से अधम हूँ बुरे से भी बुरा हूँ लेकिन जैसा भी हूँ आपका ही हूँ आप ही एकमात्र मेरे हो तो मेरे प्रेम को मेरे स्वामी पहचानते हैं और मेरे ऊपर रीझ गए न रीझते तो मैं इतना बड़ा बीड़ा कैसे उठाता उनके चरित्र को लिखने का उनके गुणगण उनके गुणगणों का वर्णन करने का इसलिए सठ सेवक की प्रीति रुचि राख नहीं राम कृपाल उपल किए जल जान जी सचिव सुमत कपि भाल वही राम जी हमारी लाज रखेंगे हमारी रुचि रखेंगे क्योंकि एक आरती में आता है श्री स्वामी हरिदास देव जी की वाणी है निज सहचरी इच्छा अनुसारिणी आता न कैसा है निज सहचरी इच्छा अनुसारण समुज से, से, सेना है जी तो आरती का पद है तो निज सहचरी इच्छा अनुसारण श्री जी के लिए कहा है कि अपनी सहचरियों की इच्छा का अनुसरण करती है तो लालजी जी की इच्छा का अनुचरण करते हैं से स्वभाव है सरकार का अपने सेवकों की रुचि रखना ये स्वभाव है सरकार का तो रुचि राख ही राम कृपालु राम जी बड़े कृपालु हैं वो तो अपने सेवकों की रुचि रखेंगे महाराज जी हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने जीवन भर रुचि ही रखी अपनी रुचि रखी ही नहीं वो मार्ग में रास्ते में कुछ खाते नहीं थे महाराज जी भुना हुआ चना रखते थे और बस वही कुछ ले लिया तो रब चूर्ण ले लिया चना ले लिया तब शुगर हो गया तो गोली लेने के लिए कुछ न कुछ खाना पड़ेगा तो हम लोग साथ ही से गुजरात जा रहे थे महाराज जी के साथ ध्रंग धरा की तरफ अहमदाबाद में एक भोले भाले ब्राह्मण देवता उन्होंने सोचा महाराज जी की तबीयत ठीक नहीं है तो अपने घर से पत्ता गोभी का मटर का टमाटर पड़ा हुआ साग और बिना भी चिपड़ी सूखी रोटी लेके आए और महाराज जी तो कच्चा लेते नहीं। हम लोग भी थे तो हमने उनको कहा कि पंडित जी आपको इतना भी ध्यान नहीं है अरे रेल है कच्ची वस्तु आप ले आए कम से कम कुछ फल ले आते कोई ऐसी चीज हम महाराज जी तो पाएंगे नहीं और हम लोगों में से भी कोई साधु तो नहीं पाएगा उन पंडित जी की आंख में आंसू भराया हल्की हल्की आंसू भराए तो बोले महाराज हम तो ये सोचा कि आप बीमार हैं और अब क्या है कोई बात नहीं हम कोई बात नहीं अब आप भूखे रह जाएं बड़े दुखी हो गए महाराज जी ऊपर की सीट पे थे स्लीपर में टिकट था ए सी में नहीं चलते थे स्लीपर में महाराज जी ऊपर की सीट से नीचे उतरे और तुरंत अपने पास जल था उसे खुल्ला किया और बड़े प्रेम से वो पत्ता गुह का साग और फूल का बड़े भगवान का स्मरण करके बड़े प्रेम से पाने लगे मैंने अपनी आँखों से देखा भैया जी महाराज जी पा रहे थे कि ग्रास और उस जो लाया था ब्राह्मण उससे नेत्रों से प्रेम का जल बह रहा था बोले वाह बहुत अच्छा किया आपने हमारे स्वास्थ्य का विचार किया वाह बहुत अच्छा है किसी को कुछ छोड़ा नहीं बोले ये सब नियम धर्म वाले हैं इनका सब बिगड़ जाएगा आ, हमारे लिए बहुत अनुकूल है सब पालिया छोड़ा भी नहीं कुछ भी नहीं छोड़ा सब पालिया हम लोग जब वहाँ पहुंचे तो महाराज जी ने फिर बोले हम तो कितना पा चुके हैं कि न ब्यारू कर सकते हैं न दूसरे दिन भोजन कितना पा चुके हैं और वहाँ जाने के बाद महाराज जी ने स्नान किया स्नान करके यज्ञोपवीत परिवर्तन किया और दूसरे दिन कुछ नहीं खाया धर्म दूसरे दिन कुछ नहीं खाया उपवास किया माने जो रास्ते में पाए थे उसका प्रायश्चित भी किया लेकिन एक ब्राह्मण की रुचि रखने के लिए अब उन्होंने ऐसा किया हमको लगता है तो रघुनाथ जी का स्वभाव जो ग्रंथों में लिखा है वो स्वभाव पूज्य गुरुदेव में प्रकट दिखाई पड़ा हमको अब क्या कहें आप लोगों को सुन ऐसा अतिशयुक्त जैसी लगेगी हमको लगता है कि हमें तो भगवान मिल गए ऐसे भगवान के समस्त गुण जिनमें विद्यमान है ऐसे गुरुदेव मिल गए तो हमको भगवत प्राप्ति हो गई अब हम न माने तो ये हमारा दुर्भाग्य है ऐसे गुरुदेव मिले तो मानो भगवान मिले किसी को एक क्षण दो क्षण के लिए भगवान मिलेंगे और हमको तो उनकी कृपा उदाहरण दो अरे बोले इससे बढ़िया उदाहरण क्या होगा आपको किसी नदी से पार उतरना है तालाब से पार जाना है या किसी मान लो समुद्र से पार जाना है तो छोटी नदी में तो डोंगी नौका उससे काम चल जाएगा अब बड़े समुद्र में जहाज में बैठना पड़ेगा जहाज किसका होगा पत्थर का होगा कि लोहे का होगा किस चीज का होगा काष्ठ का होगा राम जी ने पत्थरों को तो जहाज बना दिया बोलो भक्तवत्सल भक्त भगवान की उपल किए जल जान उपल माने पत्थरों को जहाज बना दिया पत्थरों पे तैरने लग गए समुद्र के ऊपर पहाड़ तैरने लग गए पहाड़ों को जहाज बना दिया राम जी की कृपा ने पे डूबे नहीं हनुमान जी कह रहे थे प्रभु सरकार सब आपकी महिमा है आपके नाम की महिमा है श्री रघुवीर प्रताप से सिंधु पाषाण तो राम जी बोले कि बहुत अच्छा है तब तो हमारी ही महिमाएं तो हम देख लेते हैं थोड़ा टेस्ट करके परीक्षा करके देख लेते हैं। तो राम जी ने एक शिला उठाई और जैसी समुद्र में डाली तो बड़ाम से गिरी और डूब गई राम जी हंसे बोले तुम एकदम झूठ बोल रहे हो लोगों के सामने ये सब नलनील का प्रभाव है आप लोगों का परिश्रम में हमारा कुछ नहीं इसमें देख लो हाथ को आरसी किया हमने पत्थर डाला डूब गया हमारे में कोई ऐसा प्रभाव नहीं हमारी ऐसी कोई महिमा नहीं है हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले सरकार जिसे आप अपने हाथ से छोड़ देंगे वो डूबेगा नहीं तो कहाँ जाएगा आप बताओ आपने ही छोड़ दिया तो उसे तो डूबना ही था आ, ये आपकी महिमा आपके नाम की महिमा रामजी ने पत्थरों को जहाज बना दिया और भैया बंदर भालुओं को कोई सचिव नहीं बना सकता सचिव के लिए लोग सोचते हैं सबसे अधिक योग्य पढ़ा लिखा व्यक्ति सचिव बने लेकिन राम जी ने बंदर भालुओं को अपना सखा बना लिया अपना निजी सचिव प्राइवेट सेक्रेटरी बना लिया निजी सचिव बना लिया तो भैया ऐसे लोगों का भी गुजारा रघुनाथ जी के दरबार में हो जाता है इसलिए हो हु कहावत सब कहत राम सहत उपहास साहिब सीता नाथ सो सेवक तुल सब लोग मुझे राम जी का सेवक करते हैं और मैं भी बिना किसी लज्जा संकोच के स्वीकार करता हूँ की मैं राम जी का दास हूँ लेकिन वस्तुतः दास के नाम पर मैं कलंक ही हूँ मेरी इस निंदा को राम जी सहते हैं सीतानाथ के जैसा स्वामी और तुलसीदास के जैसा अधमाधम सेवक इसलिए भगवं मेरी घृष्टता इतनी है मेरे दोष इतने हैं कि मैं अपने दोषों का वर्णन करने लग जाऊँ तो नरक भी नाक सिपोड़ लेगा कि आये आए, आए। ये हमारे में भी रहने लायक नहीं है इसलिए भगवान अब नरक में तो मुझे थोर है नहीं और जब जिसको नरक में ही थोर नहीं है तो स्वर्ग की आशा तो वो करे क्यों तो मैंने सोचा स्वर्ग के लायक तो हम वैसे ही नहीं रहे और नरक भी हमको देख के नाक से कोड़ लेगा तो ऐसे अति निकृष्ट व्यक्ति तो राम जी की ही चरणों में रह सकता और कहीं नहीं रह सकता क्या बढ़िया युक्ति है इसलिए हम राम जी के चरणों का आश्रय लेकर के रह रहे हैं और राम जी ने भी हमारे जैसे जीव को अपना करके अपनी पतित पावन को चरितार्थ कर दिया है इसलिए हा अब राम जी के इसलिए मैं राम जी की कीर्ति गाने में प्रवृत्त हो रहा हूं हमसे गलती बनेगी हमसे भूल बनेगी लेकिन उन भूलों का कोई भय संकोच हमारे मन में नहीं है क्यों नहीं है रहती न प्रभु चीत चूक किए थी करते तुरसी ही। प्रभु के चित्त में भक्तों की भूल चूक याद रहती नहीं है कोई धोखे से बढ़िया काम बन जाए आराधना उपासना बन जाए तो उसी को सैकड़ों बार सरकार गाते गाते अघाते उसी को गाते रहते हैं गोस्वामी जी की लेखनी की एक विशेषता है भैया जी वो बात कहते हैं फिर अकाट्य दृष्टांत, अकाट्य उदाहरण प्रस्तुत करते हैं पहले कोई उदाहरण तो बताओ बोले जे ही व्याध जिमी बाली तेरे भगवान ने किया और उसको कहा कि तेरे जैसे दुष्ट को मारने में कोई पाप नहीं है क्योंकि क्यूँकी अनुदार तो ये जो ये चार बढ़िया के समान है, है पर जो बुरी नजर डालता है उसको मारने में कोई पाप नहीं है तो तुम बड़े भाई हो बड़ा भाई धर्मता पिता के तुल्य होता है ज्येष्ठ भ्राता पिता समाह बाप के समान होता बड़ा भाई और जब बाप के समान बड़ा भाई होता है तो छोटा भाई बड़े भाई के लिए पुत्र के समान है और जब छोटा भाई पुत्र के समान है तो उसकी पत्नी किसके समान है यह धर्मशास्त्र की मर्यादा है और तुमने बलपूर्वक सुग्रीव की पत्नी रुमा को अपनी पत्नी बनाकर रखा ये तुम्हारा भयंकर पाप है इसलिए ताही बधे का छुपाप न हुई तुमको मारने में पाप नहीं है वाल्मीकि में तो बाली ने एक बात कही है महाराज आप मनुष्यों के कानून बंदरों पर क्यों लागू कर रहे हैं बंदरों बंदर देखते हैं सब बंदरों में तो ये सब नहीं होता है आप हम बंदर हैं पशु है ना तो पशुओं में ये व्यवस्था नहीं है आप कानून है मनुष्य जाति के थोप रहे हैं आप बंदरों के ऊपर ये कोई बात है भगवान ने कहा तुम पशु नहीं हो तुम उपजाति देवता हो बंदर किला बना के नहीं रहते हैं सिंहासन पर नहीं बैठते हैं तुम त्रिकाल संध्योपासन करते हो सस्वर वेद का पाठ करते हो नित्य अग्निहोत्र करते हो तो धर्माचरण के लिए तो तुम सब कुछ बन गए और अपने दुष्कर्म को पर मुहर लगाने के लिए तुम अपने को बंदर कहते हो तब उसने कहा कि स्वामी के आगे हमारी चतुराई चलेगी नहीं चलन चातुरी मोर पर प्रभु अज़ुहू में पापी अंतकाल गति तोर फिर भी आप मुझे पापी पापी कह रहे हैं आप सामने खड़े फिर भी मैं पापी हूँ बस भगवान ठंडे पड़ गया बोले अचल करो तन राखो अरे बोले हम मूर्ख हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कहीं आवत नाही अब वो राम जी सामने खड़े हैं और मैं स्वर्ण अवसर को खोदू यह संभव नहीं बाली भगवान के धाम को चला गया अपुनी सुकंठ सोई कीन कुचाली चाली क्या जब बानर राज वाली सिंहासन पर विराजते थे तो उनके बामांग में तारा बैठती थी कौन बैठती थी तारा क्योंकि साम्राज्ञी है सम्राट की पत्नी है साम्राज्य है वो तारा बानर भालुओं के सम्राट हैं बाली और बाली की पत्नी साम्राज्ञी होने के कारण बाली के बामांग में तारा बैठती जब सुग्रीव जी का राज्याभिषेक हुआ तो बामांग में रुमा को नहीं बिठाया गया बामांग में तारा को ही बिठाया गया किसको बिठाया गया तारा को कारण क्या था क्योंकि तारा एक तो परम भट्टा थी भगवान की भक्त उसी को कहते हैं जिसको भगवत तत्व का बोध हो बाली जब सुग्रीव से लड़ने गया उस समय भगवत तत्व का पूर्ण उपदेश तारा ने बाली को किया भगवत तत्व को जानती है इसके बाद भगवान ने कृपा क्या की है तारा पर क्या कृपा तारा बाली के मरने पर रोने लग गई भगवान ने कहा सारा बिक दे रघु राया सारा बिक दे रघु राया दीन ज्ञान हरि माया दीन ज्ञान हरि माँ आप बताओ कुंड बिहारी जी जिसको ज्ञान दे दिया जाएगा और सारी माया हर ली जाएगी क्या वह स्वप्न में भी पाप कर्म में प्रवृत्त होगा जिसको ज्ञानोत्पन्न हो गया है वो तारा सुग्रीव को प्रति रूप से स्वीकार करेगी स्वप्न में भी संभव नहीं है भले आदमी ऊटपटांग अर्थ मत करो दूसरे दूसरा प्रश्न हम कर रहे हैं श्री रघुनाथ जी का जिसे साक्षात दर्शन हो जाए राम जी अपना सखा बना लें जिसको अपने हृदय से लगा लें क्या उस भाग्यशाली जीव में भी विकार रहेगा तो फिर भगवान के साक्षात्कार की भगवान के आलिंगन की महिमा क्या हुई फिर तो भगवान के दर्शन न हो तो भी क्या हानि है भगवत साक्षात्कार के बाद भी ऐसी बात हो जाए तो कैसे होगा शरणागत भक्त हैं और शरणागति की छह अंग हैं आनुकूल्य से संकल्प वर्जनम् से वर्जनम रक्षिष्य विश्वास वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम षड विधा शरणागति जो शरणागत भक्त होगा वो वेद आदि शास्त्रों के अनुकूल ही आचरण करेगा स्वप्न में भी वेद विरुद्ध आचरण उसके नहीं होगा सुग्रीव जी में कोई दोष है ये सोचना भी पाप है तो सुग्रीव में भी कोई दोष नहीं सुग्रीव ने भी कुछ गड़बड़ नहीं किया तारा में भी दोष नहीं तारा में दोष होता तो हम तो सवेरे उठकर रोज बोलते हैं अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या नित्यं नित्यम महापातकनासनम जिनके स्मरण से महापाप नष्ट हो जाते हैं वो स्वयं पाप में प्रवृत्त हो जाए कैसे संभव है? अब फिर एक प्रश्न हुआ तो फिर तारा को बगल में बिठाने की जरूरत क्या पड़ गई जब तारा का सुग्रीव के प्रति अन्यथा भाव नहीं है और तो सुग्रीव जी का भी कोई दूषित भाव तारा के प्रति नहीं है तो बेचारी रुमा को बिठाते जो उनकी घरवाली थी तारा को क्यों बिठाया उसके मूल में दो बात एक बात तो ये है कि सुग्रीव जी को अपने ऊपर भरोसा नहीं क्या सुग्रीव जी को अपने ऊपर भरोसा नहीं वो कैसे देखो राम जी ने हमें अपना लिया और इसके बाद भी हम इतने बहक गए कि चार महीना सरकार चातुर्मास किया प्रवर्षण गिरी पर और चार महीने में एक बार भी हम दर्शन करने नहीं गए अरे कम से कम पूर्णिमा पूर्णिमा का नियम बना लिए होते अमावस्या अमावस्या का नियम बना लिए होते एकादशी एकादशी का नियम बना लिए होते राम जी को कहना पड़ा सुग्री बहुसुधि मोरी बिसारी पावा राजकोषपुर नारी तो मैं बार बार भूल सकता हूँ रास्ते से भटक सकता हूँ पर मैं जिसे अपनी माता के जैसा आदर देता हूँ वो मुझे संभाल के रखेगी और भगवान श्री राम ने कृपा करके जिसे तत्व ज्ञान करा दिया है वो परम भक्ता जब मेरे निकट बैठकर मुझे संभालेगी तो एक तो बानर वीरों में असंतोष नहीं होगा सब कहेंगे कि देखो जो सम्मान महाराज बाली के समय में तारा को प्राप्त था आज वही सम्मान उसी आसन आरोप तारा बैठी तो एक तो तारा बहुत नीतिज्ञा है कुशला है प्रसादिका है उसका लाभ प्रजा को मिलेगा और मुझे भी परम भक्ता अपनी माता के समान वंदनीया पूजिया तारा का पवित्र संग मिलेगा तो मैं भी भटकूंगा नहीं और आप रामायण उठा करके देख लीजिए उस काल में भी सुग्रीव असावधान है लेकिन तारा असावधान नहीं है तारा ने हनुमान जी को कहकर बानरवीरों को बुलावा भेज दिया है और तारा ने ही लक्ष्मण जी के क्रोध का समन कराया है ये तारा का उपयोग है अब एक और प्रश्न कर देते तारा ही क्यों बैठ गई कहती हम ठीक है तुम मातृभाव तुम्हारा है ही है मेरा भी पुत्र भाव है और हम सब पर्दे के पीछे रह के सब करते रहेंगे यहाँ मत बैठाओ यहाँ तो तुम रुमा को ही दिखा यह कह देती तारा उनको कौन सा लोभ था जो बगल में बैठ गई आके इसका उत्तर है इसका उत्तर ये है कि तारा ने अपने मन में विचार किया कि अब तक मैंने सामान्य धर्म का पालन किया पातिव्रत धर्म सामान्य धर्म है और भागवत धर्म सामान्य धर्म नहीं है विशेष धर्म है सबई पुंसा परो धर्मो यथो भक्ति जे अहित क्य प्रतिहत यत्मा संप्रसिदति सामान्य धर्म का पालन करने का फल सामान्य ही होगा अन्यथा मत मानना पतिव्रता कहा जाएगी स्वर्ग जाएगी की वैकुंठ जाएगी कि साकेत जाएगी कि गोलोक जाएगी कहाँ जाएगी पतिव्रता पतिव्रता का उल्लंघन वो महिमा नहीं घटा रहे हम लेकिन हम निवेदन कर रहे हैं पतिव्रता कहीं नहीं जाएगी पति जहाँ जाएगा वहाँ पतिव्रता जाएगी पति यदि कर्मकांड में आ सकते स्वर्ग तो स्वर्ग ही तक रहेगी उससे आगे नहीं बढ़ेगी पति भगवत भक्त तो होगा पति भगवत धाम जाएगा तो ही पतिव्रता भगवत धाम जाएगी तो नहीं जा सकती सामान्य धर्म में संस्कृति के चक्र से मुक्त करने की सामर्थ्य नहीं है यही तो वृद्धगोपियों ने कहा हम पातिव्र धर्म का पालन करती वो सामान्य धर्म है और परमपति प्राणपति श्री गोपीनाथ प्रभु को हमने स्वीकार किया है अपने कांत के रूप में ये धर्म का उल्लंघन नहीं है ये परम धर्म का पालन है सामान्य धर्म के आचरण का फल है तो तारा के मन में आया अब तक तो मैंने एक विमुख को ही पति मानकर उसका संग किया जो सर्वथा उद्धत उद्दंड स्वेच्छाचारी था किंतु अब राम जी की कृपा से नया जीवन मिला है अब एक भगवान के शरणागत भक्त सुग्रीव के सन्निधि का लाभ हमें मिलेगा सुग्रीव जी की भक्ति का लाभ हमको मिलेगा तो विमुख का आश्रय त्याग कर भगवत शरणागत भक्त का आश्रय लिया संत का आश्रय लिया राम जी के सखा का आश्रय लिया इसलिए उसमें भी कोई दोष नहीं है यह अर्थ करोगे तो ही बात बनेगी नहीं तो पापाचार अनाचार को खुली छूट मिल जाएगी कि हम खाली भगवान के तिलक लगा लें कंठी बांध लें और फिर चाहे जो कुछ करें क्योंकि रहस न प्रोचित चूकी अर्थ करोगे तो पतन हो जाएगा तब गोस्वामी जी ने फिर ये क्यों का सुकंठ सुई कीन कुचाली ये कुचाली कहने का क्या हो सकता थी ये प्रश्न हो सकता कि नहीं संसार बहुत विकट है ना तो तारा के भाव में कोई दूषित भाव है ना ही सुग्रीव का आचरण और भाव कहीं से कोई दूषित है लेकिन जब तारा बगल में बैठ गई तो दुनिया वालों ने यही कहना शुरू कर देख लो बाली को इसलिए मारा था अब सुग्रीव जी के बगल में तारा बैठ गई अब राम जी का कहां गया ज्ञान लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया और ठीक यही बात आगे स्वीकरतूती विभीषण के सपि अब विभीषण जी की बात ले लो रावण कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने तपस्या की आप श्रीमद वाल्मीकि रामायण उठा कर देखिए रावण ने क्या वरदान मांगा सब जानते हो कुंभकर्ण क्या मांगना था क्या मांग लिया वो भी आप जानते हो लेकिन विभीषण ने क्या मांगा वो बात ध्यान देने योग्य है विभीषण ने कहा कि हे ब्रह्मा जी यदि आप प्रसन्न होकर हमें वरदान देना चाहते हैं तो स्वप्न में भी मेरी बुद्धि मेरी वृत्ति अधर्म की ओर न जाए और भगवान के चरणों में विमल अमल अनुराग मुझे उनकी अनपायली भक्ति हमें प्राप्त हो जाए ये दो वरदान मांगे ब्रह्मा जी इतने खुश हुए बोले देखो तुम्हारा बड़ा भाई अजर अमर होना चाहता था तुम्हारा मजला भाई भी अजर अमर होना चाहता था हमने नहीं उनको तुम चाहोगे न बुढ़ापा छुएगा न मृत्यु तुम्हें छुएगी तुम्हें, तुम्हें अजर अमर बनाता हूं कितने प्रसन्न हो गए ब्रह्मा जी अब हम आपसे पूछते हैं कि ब्रह्मा जी का वरदान झूठा हो जाएगा यदि वो मंदोदरी के प्रति दूषित भाव करते हैं तो ब्रह्मा जी का वरदान तो झूठा हो गया और जब एक ही वरदान झूठा हो गया तो सब वरदान झूठे हो गए आजकल की बात दूसरी है धुआं में लठ मारते हैं लोग कोई ना कोई तो फिट बैठ जाएगा लेकिन नहीं जिसकी एक बात झूठी है उसकी सौ बात हजार बात भी झूठी है धर्मनिष्ठ व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं ऐसी लंबी चौड़ी हांकने वालों की बात नहीं कह रहे जिसकी एक बात सत्य सब बात सत्य एक बात झूठी सब बात झूठी ब्रह्मा जी का वरदान झूठा नहीं हो सकता स्वप्न में भी विभीषण की बुद्धि अधर्म में नहीं जाएगी ब्रह्मा जी का वरदान है अब भगवान की अनपायली भक्ति उन्हें प्राप्त है जो सर्वदोषिनी है सारे दोषों को मिटा देने में समर्थ है भक्ति भक्ति आती तो दोष रहता ही नहीं मंदो है मंदोदरी भी प्रात स्मरणीय है भक्ता है उसने भी रावण को तत्व ज्ञान कराया भगवान के विराट रूप का उपदेश किया है भगवान की शरण में जाओ ये बात कही भक्ता है वो और तो रावण मर गया एक बात सुन के आपको बड़ी हसी आवेगी श्री मलुकदास जी ने भी रामचरित्र लिखा है मलुकदास जी ने रामचरित्र में लिखा है कि वो रावण गिर तो गया था मरासू तो था पर रंचक श्वास रही घट मही थोड़ी सांस उसके चल रही थी तो मंदोदरिया उन्होंने कहने ये तो अधम ये तो पापी अब निपुता मरा नहीं अभागा मरा नहीं ये मर जाएगा तभी भगवान की भक्ति की स्थापना होगी तो मलुकदास जी लिखते हैं मंदोदरी मूसर ले धावा मंदोदरी मूसर लेके आई दो चार मूसर पटके और जय सिया हम अपने मन से नहीं बोल रहे छोटे ही धाम चरित्र लिखा है लेकिन सबसे विलक्षण लिखा है उन्होंने आप कहेंगे ये झूठा है कि सच्चार्य जो उनको समाधि में ध्यान में अनुभव में दिखा वो उन्होंने लिखा किसी कल्प में ऐसा भी हुआ होगा क्या पता संत की वाणी में संदेह नहीं करना तो रावण के मरने के बाद भगवान ने कृपा करके मंदोदरी को भी दिव्य ज्ञान दिया है और जैसे रावण को सब जानते थे लंका में कि ये इतना बड़ा पंडित होते हुए इसके कर्म कैसे सब जानते थे ऐसे ही लंका वासी अच्छी प्रकार से जानते थे कि मंदोदरी की दिव्यता उच्चता उसकी सच्चरित्रता कैसी है ये सब जानते थे तो मंदोदरी के प्रति सबका अगाध प्रेम अगाध श्रद्वा और पूर्ण विश्वास था तो राक्षसों में कोई असंतोष न हो इसके लिए नीति का पालन करते हुए विभीषण जी ने अभिषेक के समय मंदोदरी को अपने बगल में बिठाया पर माता के भाव से बिठाया और मंदोदरी ने भी पुत्र के भाव से उन्हें स्वीकार किया और एक विशेष बात कि वही बात तारा वाली बात मंदोदरी ने सोचा अब तक तो विमुख के संग में रही पातिव्र धर्म का पालन तो किया पर राम जी का नाम नहीं सुन पाते राम जी का नाम नहीं सुनना चाहता था और अब ऐसे भक्त के पास बैठने का सौभाग्य मिला है कि जो दिन रात प्रेमास्त्रु जिसके बहते हैं और कहता सीता राम राम राम सीता राम राम राम सीता राम राम सीता राम, राम, राम, राम राजा मिलेगा भगवान की लीला सुन एक भक्त का संग मिला ये रहस्य है और आप कहेंगे कि आपने इतनी बढ़िया रहस्य की बात कैसे बता दी पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी की कृपा से ये समाधान दास ने प्रस्तुत किया है आपको अच्छा लगे तो मानो ना अच्छा लगे तो मत मानो हमारा कोई जोर नहीं है लेकिन इसी प्रकार का अर्थ आप करेंगे तो ही वैदिक सदाचार सनातन धर्म की मर्यादा सर्वविध संरक्षित होगी और नहीं तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा न वर्ण धर्म आश्रम धर्म कुछ नहीं रह जाएगा सब खत्म हो जाएगा तो इसको बचाना है इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं बोलो भक्तवत्सल अच्छा भगवान की तो इसको जल्दी पूरा कर रहे हैं इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं भले ही तो लंका में भी कुछ ईर्ष्या वाले तो थे सब जगह होते हैं चाहे किस्कंदा हो चाहे लंका हो ऊट पटांग बोलने वाले सब जगह होते हैं राज सभा रघुवीर बखाने उन लोगों ने भी बुराई की देख लो रावण को कहते थे बड़ा अत्याचार्य विभीषण दे को देखो अपनी पत्नी शर्मा को बगल में नहीं बिठाया मंदोदरी को बिठा लिया क्यों पंचकन्या में है ना बड़ी सुंदरी है इसको बिठा लिया संसार ऐसे ही बोल संसार की नजर ही ऐसी है भैया संसार कुछ बोले तो बोलने दो पर आप ठाकुर जी की नजर में ठीक रहो क्योंकि वे सर्वांतर यामी है उनसे कुछ छिपा हुआ नहीं है भगवान की दृष्टि में आप सही रहो परम श्रद्धे पूजश्री रमन रीति वाले महाराज जी ने एक बात बताई काशी महाराज जी विराजते थे पढ़ते थे काशी में सन्यासी होकर पढ़े हैं महाराज जी विरक्त होकर के साधु होकर के पढ़े हैं और महाराज सामान्य विद्वान नहीं है महाराज जी न्याय व्याकरण वेदांत के उद्घट विद्वान है महाराज जी रोमवती महाराज जी और अंग्रेजी के भी बहुत बड़े विद्वान हैं अंग्रेजी में भी है मैं साइंस के भी बहुत अच्छे ज्ञाता है वो और अद्वैत वेदांत का सबसे कृष्ट ग्रंथ खंडन खंड खाद्य उस पर उन्होंने पीएचडी लिखी है पीएचडी है वो लेकिन कहीं उन्हें क्या डॉक्टर लिखा देखा आपने हमारे नाम के आगे भी लोग डॉक्टर लिख देते हैं, हमें तो खराब लगता है हमने हटवा दिया फिर भी कई बार लोग डॉक्टर लिख देते हैं पहले शुरूआत में व्याकरण वेदांत अत्याचार लगवा बंद करवा दिया अरे जो हैं सो हैं अब उसको दिखाने की प्रचार करने की क्या जरूरत है सुमेरू महोत्सव में काशी की जो विद्वत सभा है उस सभा ने काशी के विद्वानों ने बहुत पीछे पड़ के आए तो केवल उनको बुलाया था महाराज जी की कथा में लेकिन वो लोग बोले कि हम आए तो व्यर्थ नहीं आएंगे हम लोग वहां से विधान बना के आए आपको भागवत सम्राट की उपाधि से अलंकृत करेंगे तो उन्होंने किया लेकिन आपने कहीं आगे पीछे पोस्टर बैनर में कहीं भागवत सम्राट लिखा देखा हमको तो सुन के भी अच्छा नहीं लगता हम भागवत के विद्यार्थी भी नहीं बन पाए हम भागवत सम्राट कैसे अपने को माने विद्वानों ने अपने भाव व्यक्त किए उन विद्वानों को हम प्रणाम करते हैं उनके भाव का आदर करते हैं लेकिन उस, उस उपाधि को हम अपने ऊपर थोपते नहीं लादते नहीं हैं ठाकुर जी कृपा करें कोई ऐसा भाव मन में कभी स्वप्न में आवे हुई तो कहने का आशय हमारा यह है हां महाराज जी सुना रहे थे कि एक घटना देखी घटना क्या देखी बनारस में गंगा जी के घाट पर नौका से गंगा जी का दर्शन करने का बड़ा लोगों को भाव रहता है हम भी जाते हैं कोई कार्यक्रम होता तो एक दिन गंगा जी के घाटों का नौका से दर्शन करते बड़ा अच्छा लगता है काशी का दर्शन गंगा जी का दर्शन गंगा जी में थोड़ा चलना नौका से अच्छा लगता है तो एक नौका छोटी थी बड़ी सजी नौका थी उस नौका पर एक व्यक्ति था जिसकी आयु लगभग पचपन साठ वर्ष की रही होगी और एक युवती उसके साथ थी जिसकी आयु बीस बाईस वर्ष रही होगी उसके साथ ही और वो परस्पर हस भी रहे थे कुछ चर्चा कर रहे थे क्या कर रहे थे पता नहीं और बीच बीच में कुछ खा भी रहे थे और बोतल से कुछ पी भी रहे थे तुम्हारा जी कहते कि मन में बड़ा ऐसा लगा अरे देखो कैसे कैसे लोग बनारस में आते हैं गंगा जी हैं संध्या का समय है और ये देखो आदमी भी अधेड़ है साठ पैंसठ साल का आदमी साठ साल का तो होगा कम से कम क्या मन खराब हो गया नौका घाट पे आ गई तो व्यक्ति आया उसने बड़ी श्रद्धा से महाराजी को प्रणाम किया और अपनी बेटी को कहा बिटिया वो बिटिया थी उसकी बिटिया देखो कितने भाग्य की बात है इतने अच्छे संत मिले इनको प्रणाम करो तो उस बच्ची ने बड़ी श्रद्धा से धरती पर सिर रखकर प्रणाम किया तो बोले स्वामी जी अपना उसने परिचय दिया और बोले मेरी बेटी विदेश पढ़ती है अभी छुट्टी में आई थी तो इसको इच्छा थी बनारस दर्शन की तो उसको बनारस दर्शन के लिए लाए थे और गंगा जी का दर्शन करा रहे थे और सीधी आई यहां तो हमने कहा कुछ तो वो शरबत ठंडाई होती वो ठंडाई पी रहे थे अपने आप ही बोला और नमकीन और कचौड़ी गली की कचौड़ी बड़ी प्रसिद्ध है तो कचौड़ी नमकीन खा करके थोड़ा ठंडा पी रहे थे शिकंजी वगैरह पी रहे थे गर्मी का समय स्वामी जी बड़ी सौभाग्य आप बच्ची को आशीर्वाद दीजिए बोले वा आशीर्वाद दें कि क्या करें ऐसे ही कहा ठीक है चले गए मान में आके अरे राम राम ये क्या हुआ हमको जिस दृश्य को देखकर मन खराब हुआ और जब असलियत का ज्ञान हुआ कि ये कोई अधेड़ व्यक्ति और ये कोई युवती नहीं है ये बाप बेटी है ये बाप है और ये उसकी बेटी है तो मन साफ हो गया इसका मतलब क्या है इसका मतलब है आप अच्छा चश्मा लगाकर संसार को देखिए खराब चश्मा लगाकर संसार को मत देखिए अच्छा चश्मा लगाकर देखेंगे तो अच्छा दिखाई पड़ेगा खराब लगाकर देखो पर संसार के पास चश्मा ही खराब है वो अच्छा तो सोचेंगे नहीं खराब ही सोचेंगे इसीलिए निर्विकार संतों को भी बहुत कठोरता अपने साथ करनी पड़ती है कई महापुरुष होते हैं हम तो विकारों के पुतले हैं लेकिन कई ऐसे महापुरुष होते हैं जो सर्वथा निर्विकार हैं उनके लिए स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है लेकिन फिर भी उन्हें बहुत मर्यादा पालन करनी पड़ती है क्यों संसार की दृष्टि में भगवान का वेश इसकी गरिमा घट न जाए इसके लिए वेश की मर्यादा की रक्षा के लिए उनको अपने अपने साथ कठोरता करनी पड़ती है एक महात्मा थे समय तो ज्यादा हो गया पर इस बात पूरी कर दें फिर याद आए नहीं आए एक महात्मा थे उनका नियम था सत्य घटना है उनका नियम था कि उनके पास सत्संग तो वो रोज करते थे एक घंटा पर उस एक घंटे के सत्संग में माताओं को आने की अनुमति नहीं थी स्त्रियों को आने की अनुमति नहीं थी गांव के बाहर नदी के किनारे संत का स्थान था झोपड़ी थी आश्रम परिसर में कोई महिला नहीं आती थी पुरुष वर्ग आते थे और उनको वो प्रेरणा देते थे कि यहां से जो सुन के जाओ वहां अपनी घरवाली को जरूर सुनाना बच्चों को जरूर सुनाना ये बोलते भी थे वो तो एक दिन गांव के जो सत्संगी भाई थे उनकी पत्नियों ने कहा कि हमने उन संत को दूर से देखा है आश्रम में तो घुस नहीं सकते कभी गंगा नहाने जाते जाते दिख जाते हैं पर हमने क्या पाप किया जो हम सत्संग नहीं कर सकते और अब तो महाराज की आयु 90 से ऊपर हो रही है अब क्या है उनके लिए अब तो बहुत वृद्धावस्था है अब महिलाएं आए भी तो क्या हानि है बोले चलो आपके विचारों को हम संत जी के सामने रखेंगे संत जी के सामने विचार रखे संत जी हंसने लग गए बोले भैया हमें तो कोई परेशानी न पहले थी और न अब है न आगे है कोई परेशानी हम तो स्त्री पुरुष देखते नहीं हम तो सी राम मय सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी हम उस विचार के हैं लेकिन तुम लोगों के कारण हमको ये सब रखना पड़ता है अरे नहीं महाराज आपके प्रति कौन शंका संदेह करेगा अब आप खुली छूट कर दो माताएं यहां हमें जाएं आपका वृद्ध शरीर सेवा भी करें तो क्या आप तो बच्चे के जैसे हैं बोले चलो ठीक है हम विचार करेंगे तो उसी गांव का एक दर्जी भगत था उनका दर्जी दर्जी जानते ना टेलर कपड़ा सीने वाला तो दर्जी भगत था उस दर्जी भगत को उन्होंने धीरे से जब वो दंडवत करने आया उसको धीरे से कहा रात में आना धीरे से कह दिया रात में आना अब तक तो कुछ कहा ही नहीं था पहली बार था तो लोग सब चले गए रात हुई जैसी अंधेरा हुआ आठ नौ बजे वो तो आ गया महाराज जी आपने कहा था तो रात में आना तो ये तुम कपड़ा सिलने का काम करते हो माताओं के कपड़े भी सिलते सिलते तो हैं तो बोले एक लहंगा हमको जरूरत है ले आओ नया लहंगा जो सिल रहा है लहंगा ब्लाउज वो लेके आओ हाँ ले आओ मा उस मन में सोच रहे महाराज जी क्या करेंगे इनको माताओं के कपड़े का इनको क्या काम लेकिन चलो गुरुजी ने कहा है तो दे देते देखो ये बात किसी को बोलना नहीं महाराज नहीं बोलेंगे तो उन्होंने क्या किया रात्रि को 11-12 बजे वो अर्गनी होती है। अर्गनी जानते हैं ना एक लकड़ी बांध देते हैं उस पर वो रस्सी में बंधी रहती उसी पे कपड़ा लटकाते हैं यहाँ ब्रिज में भी उसको अर्गनी ही बोलते हैं तो अर्गनी पर उनके अपना अचल लंगोटी फिर एक किनारे में लहंगा और ब्लाउज भी उन्होंने उसी भगत से कहा के डाल दो चला गया दूसरे दिन ठीक समय से सत्संग में फिर लोग आए अब किसी का मन सत्संग में नहीं लगे सब धीरे से कहे ये, ये देख लो देखा क्या है देखा बोले भाई क्या बात है रोज तो सत्संग में आप लोग बड़े प्रेम से दत्तचित्त होकर सुनते थे आज क्या हो गया नहीं नहीं महाराज जी कुछ नहीं कुछ नहीं अरे नहीं कुछ तो हुआ है खुसुरसुर क्यों हो रही है देखो भाई सत्संग तभी होगा बताओ बात क्या बात क्या बात तो उन्होंने कहा महाराज जी बुरा नहीं मानना कहा तो आप स्त्रियों का मुख दर्शन नहीं करते आश्रम परिधि में स्त्रियां प्रवेश नहीं करती और ये कपड़े कहां से आ गए स्त्रियों के तो उन्होंने कहा ए दर भगत हा महाराज कल तुम रख गए थे ना हमने मगाए मंगाए हम थोले उठा ले जाओ जिसके सिले उसको दे देना ये कपड़े हमने इसलिए लाकर लटकाए थे तुम लोगों को आईना दिखाने के लिए कि हमारे पास स्त्री नहीं आई स्त्री के नए कपड़े आए और उनको देखकर तुम्हारे इतने लंबे समय तक किया गया हमारा भजन साधन वो सब शंका के घेरे में आ गया और हम स्पष्ट स्त्रियों से घिरे रहेंगे तो तुम हमें साधु मानोगे इसलिए तुम लोगों को दिखाने के लिए करना पड़ता है और अपरिपक्व साधकों को साधना की कठोरता की प्रेरणा देने के लिए करना पड़ता है संतों को विरक्तों को अपनी मर्यादा का अतिक्रमण कभी नहीं करना चाहिए तो कहने का आशय ये है कि भगवान के भक्त में कोई दोष नहीं होता राम जी ने उसका उनका सभा में सम्मान किया कहते रे भैया ज्यादा क्या कहे प्रहुतर उतर कपी डारे की आप समान तुलसी कहीन कहू नाम सो साहेबील निधान राम निकाय रावरी है सब ही को नी जो यह साची है सदा तो नी को तुलसी कैसे तो देखो तो सही भगवान तो वृक्ष के नीचे बैठे हैं बंदर वृक्ष के ऊपर बैठे हैं ऐसा सील निधान साहिब राम जी के जैसा कौन मिलेगा देखो राम जी हे श्री राम जी आप सबकी भलाई करते हैं किसी का अनिष्ट आप नहीं करते है बैठ के आराम से कथा सुनेंगे और लीला का दर्शन करेंगे लेकिन आप जितने दिन लग जाए ऐसे तो जल्दी होना था लेकिन पंद्रह बीस दिन भी लग सकता है उसके बाद हम लोग वहां लाभ लेंगे तब तक ठाकुर जी के दरबार में यहाँ लाभ हरि शरण हरि शरण हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरी शरण हरी शरण दे रहे हैं एक प्रेमी महानुभाव ने कुछ विनय पत्रिका वितरित करने के लिए दी है मुफ्त की चीज जो बढ़ती है सब लोग हाथ फैला देते हैं भले ही उनके उपयोग में आवे चाहे ना आवे पर मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है जो नित्य पाठ कर सकें वो लें जिनके पास नहीं और पाठ करना चाहते हैं वो लें अवश्य लें उनको मिलेगी और जिनको उपयोगी न हो वो कृपा करके न लें, तो आज तो नहीं कल मिलेगी विनय पत्रिका आपको ठीक है कल कथा के बाद आप धक्का मुक्की किए बिना जितनी हैं जितने बटेंगे उतने बट जाएंगे जो रह जाएंगे रह जाएंगे उनके लिए बाजार है समरपया आरती श्री प्रियमाण दी के कलित ललिक दिल जन धन तन सोच ध्ये स्थित द्वयं भ्रामद केशवोपरी अंगलग्नम मनुष्याणं सर्व पापं बबोहति आराधिग्रहणम हस्तौ वृक्षाल हस्ते पुष्पण्यो मंत्रपुष्प्प्पाजलि हरि ओं यजने नज्ञ मजदेवास्ता धर्मा प्रथम सन्नौते हनानाक महिमा